ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक विकास का क्रम अनुभूति, अगली अवस्था में साधक पाता है कि इष्ट देवता का आकार निराकार में विलीन हो गया है यह ध्यान रहे कि यह मात्र कल्पना नहीं बल्कि एक उच्च स्तर वास्तविक अनुभूति है अब अंदर बाहर सर्वत्र ज्योति का एक विराट सागर रहता है इस दिव्य ज्योति में देहात्म बोध विलीन हो जाता है केवल अहम बोध बच रहता है साधक यह अनुभव करता है कि ईश्वर शुद्ध चैतन्य के एक असीम सागर के समान है और वह स्वयं उसका केंद्र है अब वृत्त और उसके केंद्र बिंदु की तरह परमात्मा और जीव बच रहते हैं अहंकार रूपी बिंदु तो केंद्र है और परमात्मा की अनंत ज्योति सर्वत्र व्याप्त है लेकिन बिंदु वृत्त से अधिक सत्य प्रतीत होता है इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद की ईश्वर और मानव की परिभाषा स्मरणीय है मनुष्य एक असीम वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है लेकिन जिसका केंद्र एक स्थान में निश्चित है और परमेश्वर एक ऐसा असीम वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है किंतु जिसका केंद्र सर्वत्र है और आगे बढ़ने पर साधक पाता है कि उसकी सत्य की धारणा बदल रही है उसकी आत्मा क्रमशः कम सत्य और परमात्मा अधिकाधिक सत्य प्रतीत होने लगता है अहमबोध धीरे धीरे कम होता जाता है शीघ्र ही भगवत ज्योति के प्रकाश में अहंकार म्लान और तुच्छ प्रतीत होने लगता है परमात्मा ही एकमात्र सत्य प्रतीत होने लगते हैं अंत में प्रातः कालीन आलोक में जिस प्रकार तारा विलीन हो जाता है उसी प्रकार अहमबोध भगवान में पूरी तरह विलीन हो जाता है एक मेवा द्वितीय अनंत अखंड चैतन्य ही बच रहता है यह अद्वैत की अवस्था है अद्वैत मत के अनुसार यह चरम आध्यात्मिक अनुभूति है मांडव के कारिका में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है घटादि के तीन होने पर जिस प्रकार घटा काश आदि महाकाश में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आत्मा में विलीन हो जाते हैं वह सब प्रकार के वाग व्यापार से रहित सब प्रकार के चिंतन अंतकरण के व्यापार से ऊपर अत्यंत शांत नित्य प्रकाश समाधि स्वरूप अचल और निर्भय है उस अवस्था में जो आनंद अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ लोग स्वस्थ शांत निर्वाण युक्त अकथनीय निरतिशय सुख स्वरूप अजन्मा अजन्मा अजन्माग्ञेय ब्रह्म से अभिन्न और सर्वज्ञ बतलाते हैं स्वामी विवेकानंद इस अनुभूति का वर्णन अपनी कविता समाधि में इस प्रकार करते हैं सूर्य भी नहीं है ज्योति सुंदर शशांक नहीं छाया साव्योम में यह विश्व नजर आता है मनो आकाश आकाशस्फुट भाषमान विश्व वहाँ अहंकार में ही में तिरता डूब जाता है धीरे धीरे छाया दल लय में समाया जब धाराध अहंकार मंद गति बहाता है बंद वह धारा हुई शून्य में मिला है शून्य अवांग मनस गोचरम वह जाने जो ज्ञाता है समन्यात्मक अनुभूति विज्ञान क्या अद्वैता अनुभूति उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति है हिंदू परंपरा के अनुसार वह उच्चतम अनुभूति है इस विषय में स्वामी विवेकानंद का कथन यह है संसार के सभी धर्म घोषित करते हैं कि हम सभी में एकता का कोई न कोई सूत्र है अगर हम उस दैवी सत्ता से एक हो चुके तो इस अर्थ में आगे और प्रगति नहीं हो सकती ज्ञान का अर्थ है विविधता में इस एकता की उपलब्धि मैं तुम लोगों के बीच स्त्री और पुरुष देखता हूँ यह हुई विविधता यदि मैं तुम सब लोगों को एक ही वर्ग में रखकर मानव कहूँ तो यह वैज्ञानिक ज्ञान कहा जाएगा दृष्टांत के लिए रसायन शास्त्र को लो सभी ज्ञात पदार्थों को रसायन शास्त्री उनके मौलिक तत्वों में विश्लेषित करना और यदि संभव हो तो उस एक तत्व को खोज लेना चाहते हैं जिससे ये सब उद्भूत हुए हैं ऐसा समय आ सकता है जब वे इस एक तत्व को जान लेंगे उसका पता चल जाने पर वे आगे नहीं जा सकेंगे रसायन शास्त्र पूर्ण हो जाएगा ठीक यही बात आध्यात्मिक विज्ञान के साथ भी है यदि हम इस मौलिक एकता को जान लेते हैं तो और आगे प्रगति नहीं हो सकती तात्पर्य यह है कि अनुभूति उच्चतम अवस्था है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वह अंतिम अनुभूति है क्या अनुभूति से आध्यात्मिक चेतना के सभी आजाम समाप्त हो जाते हैं श्री रामकृष्ण के अनुसार सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति आंशिक दर्शन या झलक मात्र नहीं प्राप्त करने वाले अधिकांश लोगों के लिए वह चरम या अंतिम अनुभूति है वे लौटकर इस जगत में वापस नहीं आते। केवल विरले कुछ ऋषि लौट कर आते हैं उनके लिए अद्वैतानुभूति उच्चतम होते हुए भी अंतिम नहीं होती अनुभूतियों की ऊर्धाधर थोपान पंक्ति में अद्वैत निश्चय ही उच्चतम है लेकिन फिर भी अनुभूतियों के समतल स्तर पर सत्य के अन्य आयाम आविष्कृत हुए बिना पड़े रहते हैं ईश्वर कोटि कहलाने वाले बिरले कुछ विशिष्ट अधिकारी सिद्ध पुरुष सत्य के समतल स्तर की अनुभूतियों का अन्वेषण करने की चुनौती स्वीकार करते हैं चरम एकात्मक अनुभूति प्राप्त कर जब ये ऋषि बाह्य जगत में पुनः लौटते हैं तब वे उसे नितान्त भिन्न दृष्टि से देखने लगते हैं ऊपर उठते समय यह संसार और उसके विविध जीव धीरे धीरे अपनी सत्ता खोते अंत में विलुप्त हो गए थे लेकिन अवरोहण क्रम में ये ऋषि इन सभी को परमात्मा से परिव्याप्त देखते हैं इस सारे दृश्य जगत के आधार और उसकी पार्श्वभूमि के रूप में विद्यमान ब्रह्म का बोध नष्ट नहीं होता बल्कि परमात्मा के अंतर के बोध के द्वारा परिपुष्ट होता है अद्वैत की पृष्ठभूमि में जगत के इस रूपांतरण को श्री रामकृष्ण ने विज्ञान की नई संज्ञा दी है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 जिन्होंने समाधिस्थ होकर ब्रह्म दर्शन किया है वे भी नीचे उतरकर देखते हैं कि वही जीव जगत हुआ है सारे गौधा नी नी में चरम भूमि में बहुत देर तक रहा नहीं जाता अहम नहीं मिटता तब मनुष्य देखता है कि ब्रह्म ही मैं जीव जगत सब हुआ है इसी का नाम विज्ञान है विज्ञानी देखता है कि ब्रह्म अटल निष्क्रिय सुमेरुव है यह संसार उसके सत्व रज और तम इन तीन गुणों से बना है पर वह निलिप्त है विज्ञानी देखता है कि जो ब्रह्म है वही भगवान है जो गुणातीत है वही षडश्वर्यपूर्ण भगवान है ये जीव और जगत मन और बुद्धि भक्ति वैराग्य और ज्ञान सब उसके ऐश्वर्य हैं वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे होकर समन्वयात्मक साक्षात्कार वाला विज्ञानी गुजरता है अद्वैत के स्तर से चेतना के निम्न स्तर पर अवरोहण करने पर वह सर्वप्रथम देखता है कि ब्रह्म बहुत से जीवों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और नीचे समग्र जगत का रूप ग्रहण किया है वह देखता है कि सभी प्राणी एक ब्रह्म की ही अभिव्यक्तियां हैं और मनुष्यों का एक दूसरे से अंतर इस अभिव्यक्ति के स्वरूप और मात्रा के अंतर के कारण है इस अवस्था में ऋषि भगवदावतार के रहस्य को समझ पाता है आध्यात्मिक प्रगति की प्रारंभिक अवस्थाओं में साधक को ईश्वरीय रूपों के भी ऊपर जाना पड़ा था तब उसने यह अनुभव किया था कि अवतार या देवता जैसे ईश्वरी रूप निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रतिबिंब मात्र हैं लेकिन अब विज्ञानी की परिपक्व अनुभूति के बाद वह ऋषि दिव्य महापुरुष को एक नई दृष्टि से देखता है अब वह श्री रामकृष्ण की इस उक्ति का अर्थ समझने लगता है निराकार भी सत्य है साकार भी सत्य है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 उनकी अनंत लीलाएं हैं परंतु मुझे आवश्यकता है प्रेम और भक्ति की मुझे तो सिर्फ दूध चाहिए गाय के स्तनों से दूध आता है अवतार गाय के स्तन है दूसरे शब्दों में भले ही पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य देवी देवता अवतार आदि सभी जीव स्वरूपतः ब्रह्म के साथ एक हैं फिर भी मानव और साकार ईश्वर या दिव्य महापुरुष में एक मूलभूत अंतर है स्वामी विवेकानंद ने और धर्म नामक अपने व्याख्यान में इस बात को स्पष्ट किया है जब वेदांत कहता है कि तुम और मैं ईश्वर हैं तो उसका आशय सविशेष ईश्वर से नहीं होता उदाहरणार्थ एक ही चिकनी मिट्टी से एक चूहिया और एक विशाल का हाथी भी बनाए जाते हैं क्या मिट्टी की छुटियाँ कभी मिट्टी का हाथी बन सकेगी लेकिन दोनों को पानी में डुबाओ दोनों मिट्टी मात्र हैं मिट्टी के नाते दोनों एक हैं किंतु एक चूहिया और एक हाथों के नाते हाथी के नाते दोनों में शाश्वत भिन्नता है अनंत निर्विशेष उदाह उदाह मिट्टी के समान है पूर्ण ज्ञानी अर्थात विज्ञानी उपर्युक्त वर्णित किसी भी उच्च स्तर पर रह सकता है कभी वह अपनी अहम चेतना के अनंत में जिसे श्री रामकृष्ण नृत्य कहते थे पूरी तरह विलीन होते दे होने देता है अथवा वह बाय जगत के लीला के स्तर पर आकर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 नित्य और लीला के बीच अनेक आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं जिनमें से किसी में भी एक पूर्ण विज्ञानी नाना प्रकार से अनुभूति के रस का आस्वादन करता हुआ अपनी इच्छानुसार विचरण कर सकता है इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अद्वैतानुभूति के बाद की अवस्थाओं की मान्यता नई नहीं, नहीं है विद्यारण्य मुनि के अनुसार पूर्ण ज्ञानोपलब्धि के लिए अद्वैतानुभूति के बाद वासनाक्षय और मनोनाश आवश्यक है पतंजलि का भी यही मत है तो उच्चतम आध्यात्मिक सिद्धावस्था में सप्त तो भूमियों को स्वीकार करते हैं इनमें से प्रथम चार कार्य विमुक्ति है, की है और अंतिम तीन चित्त विमुक्ति की है विद्यारण्य ने ब्रह्म ज्ञान की प्रगाढ़ता के अनुसार चार प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी बताए हैं ब्रह्मविद ब्रह्मविद्वर ब्रह्मविद्व वरीयान और ब्रह्मविद वरिष्ठ श्री रामकृष्ण के विज्ञानी के वर्णन और परंपरागत जीवन मुक्त के वर्णन में अंतर यह है कि श्री रामकृष्ण के अनुसार विज्ञानी ईश्वर कोटि नामक लोक शिक्षा के लिए विशेष ईश्वरी शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष होते हैं जबकि जीवन मुक्त एक सामान्य जीव है जो प्रारब्ध के कारण बाध्य होकर देह धारण करते रहता है विज्ञानी और जीवन मुक्त का यह अंतर बौद्ध धर्म में वर्णित बोधि सत्व और अर्हत के बीच अंतर के समान है बौद्ध धर्म में भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियों के अनेक स्तर माने गए हैं अरहत एक ऐसा सिद्ध जीव है जिसने निर्वाण के द्वारा मुक्ति प्राप्त की है बौद्धिसव ऐसा एक सिद्ध पुरुष है जो निर्वाण प्राप्त करने में समर्थ होते हुए भी संतप्त मानव जाति की सेवा के लिए उससे मुँह मोल लेता है वह सभी की मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसा स्वामी यतीश्वरानंद जी ने कहा है सचमुच देखा जाए तो आध्यात्मिक अनुभूतियों के प्रकार और विस्तार की कोई सीमा नहीं है इसीलिए श्री रामकृष्ण ने कहा है जब तक जीऊँ तब तक सीखूं।